आदरणीय बंधुओं मुनिगण पूजा मातृशक्ति आचार्य मान भाव चलते हैं उपदेश मंजरी की और करते हैं कुछ बातचीत का पटिस्थिति रमण का भगवान तो अब अग्रह इस समय आज इसके कारण जो दुकानदारी प्रारंभ हुई है उसे सांप्रदायिक लोग को मांग की जाए की जन्म तक की हानि हो तो उनका क्या लाभ उनका क्या भला जब सब स्त्री पुरुष सर्वदा वेदों का अवलोकन करेंगे तब इन संप्रदायों की लूट होगी तब ही कंठी द्वारा वैकुंठ मिल जाए तो विषाखी को की गले में लटकाने से संसार में क्यों सुख नहीं होता चंदन पीलक और झाको से यदि स्वर्ग मिल जाए तो सारे मुंह पर चंदन लिपने से क्यों न सुख मिले इसलिए भाई सोचो चंदन तिलक कंठी ये सब पाखंड संप्रदायी लोगों का द्रव्य हरण करने के लिए है ये सच्चे तीर्थ नहीं है सच्चे तीर्थ कौन से है इसके वचन है सर्व भूतानी अत्र तीर्थे सतीचारी ब्रह्मचारी प्रत स्नात ब्रह्मचारी पुरुष विद्या स्नात प्रत स्नात होते थे इससे वे मुख्य तीर्थ थे शांति शांति शांति और शांति तो पहले ही हो गई अब कहना क्या है <laughs> तो हमारी चर्चा चल रही थी कि धर्म और धन दोनों यद्यपि अलग अलग अपना अस्तित्व रखते हैं दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है दोनों का अपना अपना आनंद है धन का भी आनंद है और धर्म का भी आनंद है लेकिन धन का आनंद तभी है जब वो धर्म के साथ में जुड़ जाता है जो लोग धन के आनंद को पाने के लिए केवल धन में ही वो अपना सर्वस्व गंवा देते हैं अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं अपनी दिनचर्या खराब कर लेते हैं अपना लक्ष्य भूल जाते हैं अपने आचरण को दूषित कर लेते हैं ऐसे धन कमाने वाले व्यक्ति या इस उद्देश्य को लेकर के धन संग्रह करने वाले जो मनुष्य हैं, न तो वो वर्तमान को संभाल पाते हैं और जो वर्तमान को नहीं संभाल पाता है अर्थापत्य से निकल जाता है कि भविष्य भी उसका बिगड़ जाता है तो ऐसे घटिया उद्देश्यों के लिए स्वामी जी ने टका धर्म टका वाला जो श्लोक है वो उदृत किया है अब आगे बढ़ते हैं कहते हैं कि इस संप्रदाय का बाजार आजकल खूब गर्म है किस संप्रदाय का जो चल रहे हैं पहले भी चल रहे थे आज तो और बढ़ गए और बढ़ते ही चले जाते हैं तो ये धन संप्रदाय कह है सकते हैं जो धर्म को धन के नाम पर बेचते हैं जो धर्म को दुकान बनाए बैठे हैं, जो धर्म का एक धंधा दुकान व्यापार के नाम पर जो करते हैं या कर रहे हैं तो उसके लिए स्वामी जी कहते हैं कि इस संप्रदाय का बाजार आजकल का मतलब जब स्वामी जी इसको बोल रहे थे और लिखने वाला इसका संपादन कर रहा था उस समय की ये बात स्वामी जी कहते हैं आजकल और आजकल का भी आजकल हम देख ले तो आजकल भी खूब गर्म है किसको पड़ी है कि हम धर्म का पालन करें क्योंकि धर्म का पालन करने से सब कुछ छिन जाता है सब कुछ चला जाता है और ऐसी कोई बात बताता नहीं यार ही समाज के मंच पर कहते हैं सत्य बोलो अब जो व्यापारी होगा वो कहेगा कि महाराज सत्य बोलने से तो हमारा तो काम ही चौपट हो जाएगा जिसलिए वो सत्संग में आना ही छोड़ देता है क्योंकि ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है जो उसके गले नहीं उतरती तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं सस्ते सस्ते रास्ते को सस्ते बाजार को सस्ती दुकानों पर चले जाते हैं और वहां उनका काम चल जाता है तो इस तरह स्वामी जी कहते हैं कि इस संप्रदाय का बाजार आजकल खूब गर्म है इसके कारण जो दुकानदारी प्रारंभ हुई है इसके कारण यानी इन गलत धारणाओं के पीछे जो धर्म की डुगडिया लेकर के चलते हैं कहते हैं कि ऐसी दुकानदारी ऐसे दुकानदार जो यहाँ पर प्रारंभ हुए हैं उसे संप्रदाय लोग क्यों कर छोड़ेंगे संप्रदाय का अर्थ वैसे बहुत अच्छा है मीमांसा में संप्रदाय का अर्थ गुरु शिष्य का वहां पे संबंध को जोड़ करके कहा है लेकिन आजकल ये जो संप्रदाय रूढ़ हो गया है वो इन इन भिन्न भिन्न मतवालों के अर्थ में रूढ़ हो गया है उस संप्रदाय का मतलब कई तरह संप्रदाय ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय है हंसा संप्रदाय है राधा स्वामी है और ना जाने कितने कितने तो अब इनमें कोई धर्म की बात तो कहता ही नहीं क्योंकि कहेगा तो उसको लोग सम्मान नहीं देंगे अगर वो सत्य बात कहेगा तो लोग लोगों के व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा अगर आचरण की बात कहेगा तो आचरण की बात तो ऐसी लगती है जैसे कि लोहे के चने चबाना जैसे आदमी लोहे के चने नहीं चबा सकता उनको टुकड़े नहीं कर सकता ऐसे ही आचरण की बात भी बहुत कठिन लगती है तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि सस्ते सस्ते उपाय बताते हैं कि तुम ऐसे करो तुम्हारा ये हो जाएगा निर्मल बाबा जैसे संत टमाटर खाओ तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तुम परांठे खाओ तो तुम्हारा मुकदमा छूट जाएगा क्या मतलब है परांठे खाने से मुकदमा छूटने का या हारने का जीतने का इसका क्या मतलब है पर वो बताते हैं और जनता इतनी मूर्ख है यही कि नहीं कई लोग तो कई लोग तो इतने दृढ़ हो गए हैं कि उन्होंने धर्म को अपने देश से निकाल दिया है हमें कोई धर्म की आवश्यकता नहीं और निकाला इसलिए निकालना उनको इसलिए पड़ा निकालने के पीछे उनकी कुछ तर्क हैं। वो जैसा अपने सामने दे, देखते हैं धर्म के नाम पर कितनी सस्ती कितनी घटिया और कितने द्वेष ये पनपते जब वो देखते हैं तो कहते हैं कि भगवान तुम जहां भी हो बस वहीं रहो हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे धर्म की पालने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर शासक सत्यों की मूल्यों की स्थापना अगर वहां पर की जाए उनको सही सत्य बताया जाए तो शायद वो धर्म को छोड़ नहीं सकते क्योंकि धर्म ऐसे ही है जैसे हमारा शरीर त्वचा के साथ बंधा हुआ है हम त्वचा को छोड़कर के स्वस्थ नहीं रह सकते त्वचा को छोड़ते ही हमारे शरीर में कई तरह के कष्ट प्रारंभ हो जाएंगे तो जैसे शरीर में हमारे त्वचा एक बहुमूल पदार्थ है और जैसे स्नायुओं से हमारा पूरा शरीर बंधा हुआ है ऐसे ही मनुष्य का मन मनुष्य की आत्मा धर्म से बंधी हुई है वो चाहे भी तो भी धर्म नहीं छोड़ सकता पर वो धर्म उनसे कभी कभी होता है जब उनको लगता है कि हाँ इससे बहुत बड़ी हानि होगी तब वो जीवन में थोड़ा बहुत कुछ पुण्य कर देते हैं, किसी को पानी पिला देते हैं कबूतरों को दाना डाल देते हैं या कुछ और कर देते हैं। बस यही वास्तविक धर्म है और बाकी जितने धर्म है वो केवल धर्म नहीं है वो धंधे हैं धर्म के धंधे हैं धर्म जब धंधा के रूप में बदलता है तो उसका पतन हो जाता है और जब धंधा धर्म बन जाता है तो उस धर्म वाले आदमी का उत्थान होता है तो कहते हैं कि ये जो संप्रदाय लोग हैं ये क्यों कर छोड़ेंगे इनको सस्ते में ही खूब ठाट ठाठवाट मिल रहा है ऐश्वर्य मिल रहा है खूब आराम से उनकी जिंदगी उनका जीवन चल रहा है तो ऐसी खुशहाल जिंदगी को छोड़कर के वो कष्ट भरी जिंदगी को अपनाना क्यों चाहेंगे नहीं चाहेंगे आगे कहते हैं यजमान को चाहे तीन जन्म तक की हानि हो यजमान का मतलब जो मुख्य यजमान बना हुआ है और उसको ठगने से भी ये नहीं चूकते रामायण की चौपाइयों से आहुति दे डालते हैं और ना जाने कैसे कैसे मंत्र बना देते हैं होम खीम क्लीम फट स्वाहा ऐसे मंत्र बना देते हैं और बेचारे यजमान क्या जाने के हु और क्लीम और फट का क्या मतलब है वो तो पंडित जानता होगा कि फट क्या होता है वो तो नहीं जानता वो तो स्वाहा जब आप कहोगे तो आहुति दे, दे, दे, दे देगा तो ऐसे ऐसे काल्पनिक मंत्रों की रचना करके और ऐसे ऐसे सस्ते उपाय खोज करके उन्होंने यजमान को भी धर्म के नाम पर उसको धोखा देने से नहीं चूक की उनको भी धोखा दे रहे आज भी धोखा दे रहे हैं पहले भी धोखा देते रहे आगे भी धोखा देते रहेंगे जब तक उन्हें जीवन के सत्य का पता नहीं लगा कि वास्तविकता क्या है, है क्या यह धर्म तो कहते हैं कि यजमान को चाहे तीन जन्म तक की हानि हो तो तो उनका क्या भला उनको क्या लेना देना? तीन जन्म की हो कि सात जन्म की हो तो तो पंडित को क्या लेना देना है उसका तो अपना व्यापार चल ही रहा है तेरी हानि होती है तो हो वो कहेगा भाई हम क्या करें हमने तो पूरी कोशिश की अब तू जान तेरी समस्या तेरी श्रद्धा ही नहीं है अगर श्रद्धा होती तो ये काम जरूर होता ऐसे ऐसे तर्क दे करके उनको उलझा लेते आगे स्वामी जी कहते हैं इसलिए जब जब तक होना चाहिए यहाँ पर तक नहीं छूट गया किसी कारण से इसलिए जब तक सब स्त्री पुरुष सर्वत्र वेदों का अवलोकन करेंगे स्वामी जी एक संदेश देते हैं कि जब कोई स्त्री कोई पुरुष कहीं का भी हो किसी भी देश का रहने वाला हो कहते हैं जब तक सब मनुष्य प्राणी वेदों के संबंध में उनकी शिक्षाओं के बारे में नहीं जानेंगे जब तक वेद की शिक्षाएं वेद के संदेश वेद की हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोगिता है जब तक इस जान से वो वंचित रहेंगे तब तक ये पाखंड बंद नहीं होगा ये चलता ही रहेगा इसलिए जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस तरह के सस्ते धर्म को देख करके नास्तिक हो जाता है और स्वामी जी की दृष्टि में वो नास्तिक भी आस्तिक है या आत्मदा बलदा मंत्र की व्याख्या जब स्वामी जी आर्या में करते हैं तो कहते हैं कि जिसका अनुशासन जिसके नियमों को नास्तिक भी मानता है और उदाहरण क्या देते हैं स्वामी जी उदाहरण कहते हैं कि जैसे आंख से कोई सुनने का काम नहीं कर सकता कान से कोई देखने का काम नहीं कर सकता और कहीं से कोई प्रकृति के विरुद्ध वो कोई नियम नहीं चला सकता तो जो सृष्टि में ईश्वरीय नियम है उन्हीं नियमों के आधार पर चाहे आस्तिक हो या नास्तिक सबको उन्हीं नियमों का रास्ता अपनाना ही पड़ता है तो जो शाश्वत नियम है जो प्राकृतिक नियम है उनकी अवहेलना तो नास्तिक भी नहीं कर सकता इसलिए नास्तिक को देखकर के घबराना नहीं अच्छा हमारी आस्तिकता जब तक कच्ची रहेगी तब तक हम नास्तिक से घबराते रहेंगे आर्य समाधि तो नास्तिक से नहीं घबरा क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे उत्तर रहते हैं बहुत सारी चीजों को सुनता है लेकिन जिनके धर्म की भित्ती जिनके धर्म की भित्ती रेत पे खड़ी हुई है रेख धक्का मारा और गया वो बिचारे बहुत घबराते हैं कहते हैं तो नास्तिक आर्य समाज मंदिर में पहुंच जाएगा ये आर्य समाजी समाजी है ये नास्तिक नास्तिक इसको कर। इसको बाहर बाहर कर कराओ आर्य आर्य को मानते हैं समाज ही असली आस्तिक है और कोई आस्तिक है ही नहीं दुनिया में आर्य समाजी ही आस्तिक है तो स्वामी जी कहते हैं कि जब तक कि लोग वेदों का अवलोकन नहीं करेंगे उनको नहीं समझेंगे समझने के प्र... परिश्रम को वो नहीं काम मिलाएंगे तब तक इसी तरह लूटते पिटते रहेंगे इसी तरह ठगे जाते रहेंगे धर्म के नाम पर और आगे जी आगे स्वामी जी क्या कहते हैं तब इन संप्रदायों की लूट बंद होगी यानी जब ऐसा करेंगे तब इनको लूटने का मौका नहीं मिलेगा लूट कब तक है जब तक हम मूर्ख हैं हम का मतलब हम सभी मनुष्य लूटता कौन है बुद्धिमान लूटता है और लूटते कौन है जो मूर्ख है वही लुटते हैं अच्छा मान लो मैं पांच सौ का नोट लेकर के रात में जाऊं और मेरे पास नकली नोट है कल्पना करते हैं और वो बेचारा बूढ़ा दुकानदार है उसको दिखता नहीं अस्सी नब्बे साल की अवस्था है उसने सोचा कि हाँ पांच सौ का नोट है और मैंने कहा पचास रूपये का ये चाहिए साढ़े चार सौ मुझे वापस करो उसने साढ़े मुझे वापिस कर दिया अब मैंने तो धोखा दे दिया पर धोखा जब मैंने दिया जब धोखे की बात मेरी चल गई वास्तव में जागरूक उसको रहना चाहिए था तो जब मैं किसी को धोखा देता हूं या जब कोई मुझे धोखा देता है या ग्राहक दुकानदार को या दुकानदार ग्राहक को धोखा देता है तो जो उनमें चतुर होता है वही धोखा देता है और जो चतुर नहीं होता है वो धोखा खा जाता है और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जिसने धोखा दिया है उसने दुकानदार को धोखा नहीं दिया है उसने स्वयं को ही धोखा दिया है स्वयं के ही के ही आचरण से स्वयं की ईमानदारी से स्वयं के ईश्वर से स्वयं की आत्मा से वो दूर जा पड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उसने दुकानदार को धोखा नहीं दिया उसने स्वयं को ही धोखा देकर के नैतिक अपने, अपने पतन की उसने हानि कर ली तो कहते हैं कि जब तक लोगों के बीच में वेद नहीं जाएंगे अब वेद वहां मंदिरों में रखे रहते हैं सजे रहते हैं ऐसे करके सो सो में सजे रहते हैं वो क्या बोलते हैं सो केस में सजे रहते हैं और दूर से ऐसे करके अब चले जाते हैं अब वो क्या वेदों को समझेंगे वो कहेंगे वेद कोई पढ़ने की चीज थोड़ी है वेदों का तो कोई अर्थ ही नहीं कर सकता हमारे पौराणिक भाइयों में धारणा बनी हुई है कि वेदों का तो कोई अर्थ कर ही नहीं सकता अब नहीं कर सकता तो वेद भगवान ने क्यों दिए ये देखने के लिए दिए हैं और देखने से वेदों का क्या होगा वो गल जाएंगे और हम उनसे क्या लाभ उठाएंगे तो वेदों की शिक्षा हा, हालांकि हमारे आर्य समाज के विद्वानों ने बहुत प्रयास किए हैं राम प्रसाद वेद अलंकार जी हुए हैं उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकें लिखी है वेद मंत्रों के आधार एक वेद मंत्र की सूक्ति लेकर उसकी व्याख्या एक वेद मंत्र लेकर के उसकी व्याख्या तो उन्होंने बहुत प्रयास किया और भी ऐसे विद्वान हुए हैं कि जिन्होंने वेदों की श्रुतियों को संचित किया है उनके हिंदी में अर्थ किए हैं वेदों के एक एक लेकर के उनकी व्याख्या की है प्रयास बहुत हुए पर ये सब पहुंचाने की चीजें हैं पहुंचाए किसी तरह उनके घर घर पहुंचा, जैसे हमारे क्रिश्चियन जो है ईसाई जो है वो बाइबल होटल में होटल में डाल के चले जाएंगे आप डिब्बे में बैठे डिब्बे में देकर चले जाएंगे आप घर में है तो घर में फेंक के चले जाएंगे पर हमारे अंदर से अभी इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई कि हम इस तरह से वो साहित्य डालें तो कहते हैं कि ये जो इस तरह से जब हम सोचेंगे तो इन दुकानदारियों की इन दुकानदारों की दुकानदारी क्या होगी ठप हो जाएगी या बंद हो जाएगी और आगे क्या कह रहे हैं स्वामी जी तभी कंठी द्वारा बैकुंठ मिल जाए तो विसाती को कुल कंठी कंठियों की पेटियां गले में लटकाने से संसार में क्यों सुख नहीं होता है शायद कुछ छूट गया है बाक यहां पर लिखने से ऐसा होना चाहिए कि सांप्रदायिक लूट बंद होगी तभी ये पाखंड मिट जाएंगे ऐसा कुछ बाक होना चाहिए आगे पर ये अलग तरह से चल गया है खैर तो कहते हैं कि यदि कंठी द्वारा बैकुंठ मिल जाए तभी को हटा देते यदि जोड़ देते हैं यदि कंठी द्वारा बैकुंठ मिल जाए तो कितना सस्ता रास्ता है वही गले में कंठी डाल दो और बैकुंठ का रास्ता तैयार है यहाँ ये बैकुंठ धाम लिखा है ना आगे संस्थान में मोक्ष धाम लिखा है बैकुंठ धाम लिखा है तो मोक्ष धाम बैकुंठ धाम एक ही बात है मोक्ष धाम और बैकुंठ धाम एक ही बात है मोक्ष में जाओ कि वैकुंठ में जाओ अब वहां जाते कहा है वो तो हम आप सबको पता है तो कहते हैं कि वो बैकुंठ धाम में अगर पहुंचना हो तो कंठी लटका लो गले में और बैकुंठ पहुंच जाओगे ना तो यम नियम की जरूरत है ना ईमानदारी की ना कोई कर्तव्य की ना कोई किसी पर विश्वास करने की बस लूटो खाओ छीनो झपटो मारो जैसे भी जैसे भी चाहो वैसे करो क्योंकि उन्होंने तो कह दिया ना पहले कि कंठी गले में लटकाओ और मोक्ष धाम आपके तैयार है तो कितना सस्ता रास्ता बता दिया अब आप ये जब सुनाएंगे पौराणिकों में या सामान्य लोगों में तो वो कहेंगे वह महाराज आज आपका व्याख्यान बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उन्हें तो रास्ता मिल गया ना अब ऐसा रास्ता कौन बताया आपको आपको सत्य का पालन करना है आपको ईमानदारी से चलना है आपको वाणी पर संयम रखना है ये तो बहुत बड़ी बात है तो हमारे धर्म ग्रंथों में इस तरह की सस्ती बातें बहुत ही बहुत ही बहुत, बहुत ज्यादा लिखी गई है गंगा गंगे तो यु गंगा गंगा कह दो हजार कोष से भी आपकी मुक्ति हो जाएगी पापों से आपको छुटकारा हो जाएगा आप बताओ आदमी क्यों नहीं कहेगा गंगा गंगा यो ब्रुआयात तो कहते हैं कि यदि कंठी लटकाने से बैकुंठ मिल जाए तो विसाती की कुल कंठियों की पेटियां यानी विसाती विषात खाना समझते हैं ना जो बनियान कपड़ा ये सब बेचते है ना खिलौने ये सब उनको विसाती बोलते हैं हमारे इधर विसाती बोलते हैं खाना तो वो पहले रखते होंगे और अभी भी रखते होंगे जहां उनके बीच में दुकान होंगे वो कंठिया रखते होंगे और लोग खरीदते हैं तो कहते हैं कि अगर एक कंठी गले में डालने से बैकुंठ धाम मिल जाए मोक्ष धाम मिल जाए तो फिर क्या हो तो कहते हैं कि वो विसाती की दुकान में जो पेटी में जो कंठिया रखी हुई है उनको सबको ही गले में लटका लो तो शायद सारे संसार का सुख मिल जाएगा और भी कोई बड़ा सुख होगा वो भी मिल जाएगा स्वामी जी कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता क्योंकि बहुत सारे कंठी गले में लटकाए घूमते हैं तो उनसे पूछो भाई महाराज सुखी हो तो वो भी अपनी राम कहानी शुरू कर देगा किसी से पूछो हर एक के पास एक दुख भरी गाथा है आपके पास भी हमारे पास भी हर एक के पास एक दुख भरी कहानी है ऊपर हंसते हैं अंदर रोते हैं तो अगर कंठी लटकाने से अगर सब दुख दूर हो जाए तो कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए लेकिन हम अपने अपने जीवन को देखें तो हर आदमी अंदर से समस्या ग्रस्त है किसी को कोई दुख किसी को कोई दुख किसी को कोई दुख कुछ ना कुछ दुख उस सबके पीछे लगा हुआ है तो आदमी कंठी लटकाने से फिर कैसे आदमी को अगर सुख मिल सकता है तो केवल ज्ञान और विवेक को उत्पन्न करने से ही सुख मिल सकता है और कोई रास्ता नहीं ईश्वर की उपासना अगर ज्ञानपूर्वक की जाएगी विवेक को साथ में रख करके करेंगे तो ईश्वर से आनंद मिलेगा उससे दिव्य प्रेरणाएं दिव्य शिक्षाएं मिलेंगी आनंद मिलेगा समस्याएं की जड़ जो हमारे भीतर ही हम उसको सुलझाएंगे पर लोगों ने क्या कहा कि महाराज राम राम कहो तो आपकी समस्या नहीं रहेगी नहीं ऐसे नहीं स्वामी जी कहते हैं कि ये चीजें गलत है इनसे कुछ होने वाला नहीं आगे कहते हैं कि चंदन तिलक और छापों से चंदन तिलक और छापों से यदि स्वर्ग मिल जाए तो सारे मुंह पर चंदन लीपने से क्यों ना सुख मिले वह कहते हैं भी चंदन का तिलक यहां लगा लेते हैं हम्म और तिलक लगाते हैं चंदन लगा लेते हैं ये अलग बात है कि कोई रोग को दूर करने लिए चंदन लगाता है उसका यहाँ पर निषेध नहीं है मान लो आपके या मेरे कहीं कोई समस्या खड़ी हो गई और चंदन का लेप करने से दूर होती है तो वो लगा सकते हैं उसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है लेकिन जब धार्मिक कारण से लगाते हैं कि चंदन का तिलक लगाने से विष्णु के जो दूत है वो हमें स्वर्ग में ले जाएंगे क्योंकि देखेंगे पंडित जी के माथे पर चंदन तिलक लगा हुआ तो ये तो जरूर हमारा ही भक्त है और शैबों का तिलक अलग होगा और शैब वाले लगाएंगे तो उनके शैब के दूत ले जाएंगे विष्णु वाले तिलक लगाएंगे तो विष्णु लोक के दूत आएंगे वो उनको ले जाएंगे आप कितने दूत होंगे आप लगा लो बहुत सारे दूत हो गए ना बहुत सारे भगवान हो गए बहुत सारे लोग हो गए तो कहते हैं ये चीजें जो हैं ये चीजें हमें हमें पहुंचाती कहीं नहीं है सिर्फ हमें धर्म के नाम पर ठगती हैं और हम झूठा संतोष करके बैठ जाते हैं कि हम कुछ पुण्य कर रहे हैं कहते हैं इसलिए भाई सोचो चंदन तिलक कंठी ये सब पाखंड संप्रदाय लोगों का द्रव्रहण करने के लिए हैं स्वामी जी कहते हैं ये चंदन तिलक कंठी और ये माला और ये सब जो गोरख धंधा जो करते हैं ये गोरख धंधा इसलिए करते हैं क्योंकि क्योंकि मनुष्य नहीं समझता है कि मेरे लिए क्या उपयोगी क्या अनुपयोगी और उनका जो धन है उनका जो ऐश्वर्य है वो बढ़ता चला जाता है और प्रणाम ये होता है कि उनके पास बहुत सारा धन हो जाता है लोगों को त्याग का उपदेश करेंगे स्वयं सोने के सिंहासन पर बैठे ऐसा होता ही नहीं होता है। और उनमें भी इतना ऊंचा नीचा होता है कि मान लो एक मंच पर दो शंकराचार्य तो बैठ ही नहीं सकते बैठेंगे तो आपस में लड़ पड़ेंगे वहीं। और भीड़ देखती रहेगी ये महाराज जी क्या कर रहे हैं आपस में इनका ही चल रहा है और वहां शंकराचार्य वही फलाने स्थान के शंकराचार्य फलाने स्थान ये शंकराचार्य तो इनका आसन कितना ऊंचा होना चाहिए इनका कितना ऊंचा होना चाहिए इनका कितना नीचा होना चाहिए वो सब नापतौल चलती है वहां मंच पे और नापतौल से वो फिर बैठते हैं और बताइए अब ये क्या क्या त्याग का उपचार क्या त्याग के संबंध में और धन के छूट छूड़, छोड़ने के संबंध में उपदेश करेंगे तो इसको मैं समाप्त कर देता हूँ तो कहते हैं ये सच्चे तीर्थ नहीं है सच्चे तीर्थ कौन से हैं सो इसके विषय में बचन है इसके बारे में कल चर्चा करेंगे ये थोड़ा लंबा है इसके शांत ओ